अध्याय 12 धार्मिक गुरुओं को आईना दिखाना तब प्रभु यीशु ने प्रधान पुरोहितों धर्म गुरुओं और समाज के बड़ों को यह कहानी सुनाई एक मनुष्य ने अंगूर का बाग लगाया उसके चारों ओर पत्थर की दीवार बनाई उसमें अंगूरों को कुचलकर रस निकालने के लिए कुंड बनाया और उसकी पहरेदारी के लिए एक ऊंचे स्थान पर जगह बनाई ये सब इंतजाम करने के बाद वह बाग किसानों को किराए पर देकर विदेश चला गया फल का मौसम आने पर उसने एक सेवक को किसानों के पास भेजा कि अंगूर के बाग के फल से अपना हिस्सा लें। पर किसानों ने उसे पकड़कर बुरी तरह से पीटा और खाली हाथ लौटा दिया तब बाग के मालिक ने अपने दूसरे सेवक को उनके पास भेजा उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और उसे अपमानित किया तब उसने और भी सेवक भेजे इसी प्रकार उन किसानों ने सबके साथ ऐसा ही किया कुछ को पीटा कुछ को मार डाला मालिक का एक बेटा था जिसे वह बहुत प्यार करता था आखिर में उसने अपने बेटे को यह सोचकर भेज दिया कि किसान उसका आदर जरूर करेंगे पर उन किसानों ने आपस में कहा एक दिन यह व्यक्ति इस बाग का मालिक बनेगा आओ इसे मार डालें, ताकि इसकी पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लें। तो उन्होंने उसको पकड़कर मार डाला और बाग के बाहर फेंक दिया अंगूर बाग का मालिक अब क्या करेगा वह आएगा और किसानों को मार डालेगा और अंगूर बाग दूसरों को किराए पर दे देगा क्या तुमने परमात्मा ग्रंथ में यह लिखा नहीं पड़ा जिस पत्थर को भवन बनाने वालों ने बेकार समझा वह नीव का सबसे महत्वपूर्ण पत्थर बन गया यह प्रभु परमात्मा ने किया और हमारी दृष्टि में अद्भुत है प्रधान पुरोहितों धर्म गुरुओं और समाज के बड़ों को एहसास हो गया कि प्रभु येशू ने यह ये कहानी उनके बारे में बताई है इसलिए वे उन्हें बंदी बनाना चाहते थे लेकिन वे भीड़ से डरते थे तो वे प्रभु येशु को छोड़कर चले गए। तब इन पुरोहितों धर्मगुरुओं और समाज के बड़ों ने कुछ फरीसियों और राजा हेरो के समर्थकों को प्रभु यशु के पास भेजा कि वे प्रभु यशु को उनके ही शब्दों में फंसाए उन्होंने आकर कहा गुरुजी, हम जानते हैं कि आप सच्चे हैं और आपको किसी का डर नहीं है आप मुंह देखी बात नहीं करते पर सच्चाई से परमात्मा के मार्ग का उपदेश देते हैं हमें यह बताइए रोम सम्राट को टैक्स देना सही है या नहीं प्रभु यीशु उनकी चलाकी भाप कर उनसे बोले ढोंगियों तुम मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो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 इस पर वे हैरान रह गए मृत्यु के बाद रिश्ते कैसे होंगे कुछ साधु की धार्मिक पंथ के लोग प्रभु यीशु के पास आए साधु का मानना था कि अच्छे और बुरे कर्मों के न्याय के दिन परमात्मा मृत लोगों को जीवित नहीं करेंगे तो उन्होंने प्रभु यीशु से प्रश्न किया गुरुजी, परमात्मा के प्रवक्ता मोशे ने हमारे लिए लिखा है कि यदि शादीशुदा बड़े भाई की मृत्यु बिना संतान हो जाती है तो छोटे भाई को विधवा भाभी से शादी करनी चाहिए तब उनका पहला बेटा मृत जेठ का बेटा माना जाएगा अब हमारी उलझन को दूर करें एक घर में सात भाई एक साथ रहा करते थे बड़े भाई ने शादी की और बिना कोई बच्चा हुए मर गया उस छोटे भाई ने विधवा भाभी से शादी की और वह भी बिना संतान मर गया ऐसा ही तीसरे भाई के साथ भी हुआ और सभी सात भाइयों ने इस औरत से शादी की और बिना किसी बच्चे के उन सब भाइयों की मृत्यु हो गई अंत में वह औरत भी मर गई अगर परमात्मा सब मरे हुए लोगों का न्याय करने के लिए उन्हें जिंदा करेंगे तब वह औरत किस भाई की पत्नी होगी क्योंकि वह तो सातों भाइयों की पत्नी रही थी प्रभु यशु ने उनसे कहा मरे हुए लोगों के जिंदा होने के बारे में तुम्हारी सोच गलत है तुम परमात्मा ग्रंथ और परमात्मा की शक्ति को नहीं जानते जब परमात्मा मरे हुए इंसानों को जिंदा करेंगे तो वे लोग शादी नहीं करेंगे परंतु वे दूतों के समान होंगे रहा मौत के बाद लोगों के जिंदा होने के बारे में तुम्हारा सवाल क्या तुमने परमात्मा के प्रवक्ता मोशे की पुस्तक में जलती हुई झाड़ी के बारे में यह नहीं पड़ा कि कुल अब्राहम इजहाक और याकोब की मृत्यु के बहुत समय बाद परमात्मा ने मोशे से कहा मैं वह परमात्मा हूं जिसकी भक्ति अब्राहम इजहाक और याकोब की जीवित आत्माएं भी करती हैं सदु तुम्हारे विचार गलत हैं। परमात्मा मरे हुए लोगों के नहीं परंतु जीवित आत्माओं के परमात्मा हैं। प्रेम चढ़ावों से कहीं अधिक जरूरी है एक धर्मगुरु यह वाद विवाद सुन रहा था उसने देखा कि प्रभु यीशु ने सदुकियों को ठीक जवाब दिया है तब उसने प्रभु यीशु से प्रश्न पूछा कौन सा नियम मानना सबसे जरूरी है प्रभु यीशु ने उत्तर दिया सबसे जरूरी नियम यह है हे के लोगों सुनो प्रभु परमात्मा एक ही है तुम प्रभु परमात्मा से पूरे मन पूरे जीवन पूरी बुद्धि और पूरी शक्ति से प्रेम करो दूसरी प्रमुख आज्ञा ये है तुम अपने से जितना प्रेम करते हो उतना ही दूसरों से भी प्रेम करो इनसे जरूरी और कोई आज्ञा नहीं है उस धर्म गुरु ने कहा गुरुजी आपने सच कहा कि परमात्मा एक है उनके अलावा और कोई नहीं और यह भी सच है कि परमात्मा को अपने पूरे मन पूरी बुद्धि और पूरी शक्ति से प्रेम करना और तुम अपने से जितना प्रेम करते हो उतना ही दूसरों को भी करना इन आज्ञाओं को मानना चढ़ावों और बलि से अधिक जरूरी है प्रभु यशु ने देखा कि उसने समझदारी से जवाब दिया है तो उससे बोले तुम परमात्मा के साम्राज्य से दूर नहीं हो इसके बाद किसी को उनसे और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ मुक्तिदाता के बारे में सवाल जब प्रभु यशु परमात्मा के मंदिर के आंगन में उपदेश दे रहे थे उन्होंने कहा धर्मगुरु किस आधार पर कहते हैं कि मुक्तिदाता राजा दाविद के वंशज हैं जबकि स्वयं राजा दाविद ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये कहा है प्रभु परमात्मा ने मेरे प्रभु से कहा जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पांव तले न ले आऊं तो मेरे सिंहासन की दाईं ओर बैठकर शासन करो अगर राजा दाविद स्वयं उसे मेरे प्रभु कहता है तो मुक्तिदाता राजा दाविद के सिर्फ वंशज कैसे हुए बड़ी भीड़ प्रभु येशु की बातें सुनने में आनंद ले रही थी दिखावटी धार्मिकता के गंभीर परिणाम अपने उपदेश में प्रभु यशु ने कहा धर्म गुरुओं से सावधान रहो क्योंकि उन्हें लंबे लंबे चोगे पहनकर घूमना सार्वजनिक जगहों में लोगों का झुककर प्रणाम लेना अच्छा लगता है उन्हें सत्संग भवनों में प्रमुख आसन और दावतों में सम्मानित स्थान पर बैठना बहुत पसंद है घर के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर वे विधवाओं से सारी संपत्ति ले लेते हैं और वे सिर्फ दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं परमात्मा उन्हें भयंकर दंड देंगे गरीब विधवा का अद्भुत दान प्रभु यीशु मंदिर की दान पेटियों के सामने बैठे हुए देख रहे थे कि किस प्रकार लोग पेटियों में दान डाल रहे हैं अनेक अमीर लोग पेटियों में मोटी रकम डाल रहे थे इतने में गरीब विधवा आई उसने दो छोटे सिक्के पेटी में डाले जिनका मूल्य एक रुपए से भी कम होता है इस पर गुरु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा मैं तुमसे सच कहता हूं इस गरीब विधवा ने सबके मुकाबले पेटी में ज्यादा दान डाला है क्योंकि अन्य सब ने अपने बहुत पैसे में से थोड़ा सा दान दे दिया है इस गरीब विधवा के पास तो थोड़ा ही था परंतु उसने वह भी दान पेटी में डाल दिया और ये भी नहीं सोचा कि कल खाने का पैसा कहाँ से लाएगी